अनोशो थोक ज्यो की त्यों धरी धन ही चदरिया नंबर इलेवन मन की किन किन स्थितियों के कारण यौन ऊर्जा सेक्स एनर्जी अधोगमित होती है और मन की किन किन स्थितियों के कारण यौन ऊर्जा ऊर्धगमित होती है कृपया इस पर कुछ प्रकाश डालें जीवन को उसके सभी स्तरों पर दो भांति देखा जा सकता है दो पहलू हैं जीवन के एक उसका पौदगलिक मेटीरियल पदार्थगत पहलू है दूसरा उसका आत्मगत स्पिरिचुअल यौन को भी दो दिशाओं से देखना आवश्यक है एक तो यौन का जैविक बायोलॉजिकल पहलू है पौदगलिक पदार्थ गत शरीर से जुड़ा हुआ शरीर के अणुओं से जुड़ा हुआ दूसरा यौन का शक्ति गत आत्मिक पहलू है मन से चेतना से जुड़ा हुआ इसलिए दो शब्दों को पहले समझ लें एक तो जैविक ऊर्जा जो मनुष्य के जीवकोष्ठों से संबंधित है जिनके द्वारा व्यक्ति को शरीर उपलब्ध होता है ये जो जीवकोष्ठ है ये जो सेल्स हैं ये शरीर के ही हिस्से जैविक बायोलॉजिकल हिस्सा हम सबके आंखों में प्रत्यक्ष है जिसे हम वीरी कहें यौन ऊर्जा कहें या कोई और नाम दें, लेकिन एक और पहलू भी उसके पीछे जुड़ा है जो आत्मगत है शक्तिगत उसे में काम ऊर्जा या आत्म ऊर्जा या जो भी हम नाम देना चाहें दे सकते जैसे कि एक लोहे का चुंबक होता है तो एक तो लोहे का टुकड़ा होता है जो साफ दिखाई पड़ता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके चारों तरफ जो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन अगर हम आसपास लोहे के टुकड़े रखें तो वो जो मैग्नेटिक शक्ति है चुंबक की वो उसे खींच लेती एक क्षेत्र है जिसके भीतर वो शक्ति काम करती ये लोहे का टुकड़ा कल हो सकता है इसकी चुंबकीय शक्ति खो दे तो भी लोहे का टुकड़ा रहेगा उस लोहे के टुकड़े में वजन में अंतर नहीं पड़ेगा उस लोहे के टुकड़े के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा उसकी रचना और बनावट में भी कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन एक मौलिक अंतर हो जाएगा मैग्नेटिक उसमें से मर गया है उसमें से चुंबक जा चुका है ये उदाहरण के लिए मैंने कहा आत्मा एक फील्ड एक चुंबकीय क्षेत्र शरीर दिखाई पड़ता है आत्मा के केवल प्रभाव दिखाई पड़ते हैं जैसे चुंबक के प्रभाव दिखाई पड़ते हैं ये जमीन ये दिखाई पड़ रही है लेकिन जमीन पूरे वक्त हमें खींचे हुए है वो दिखाई नहीं पड़ रहा ये जमीन हमें छोड़ दे तो हम एक क्षण भी जमीन पर नहीं रह सकेंगे अंतरिक्ष में जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनके लिए अंतरिक्ष की यात्रा में जो सबसे ज्यादा कठिन बात है वो यही है। कि जैसे ही 200 मील जमीन के मैग्नेटिक फील्ड को छोड़कर उनका यान ऊपर जाता है वैसे ही जमीन की चुंबकीय शक्ति विदा हो जाती तब फिर वे हवा के गुब्बारों की तरह अपने यान में भटक सकते अगर उनकी पट्टियां छोड़ दी जाएं उनकी कुर्सियों से तो जैसे गैस भरा हुआ गुब्बारा मकान की छत को छूने लगे ऐसे ही वे भी यान की छत को छूने लगेंगे ये जमीन हमें खींचे हुए है लेकिन उसका हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो दिखाई पड़ने वाली बात नहीं है जो दिखाई पड़ता है वो जमीन है जो नहीं दिखाई पड़ता वो उसका ग्रेविटेशन जो दिखाई पड़ता है वो शरीर है जो नहीं दिखाई पड़ता वो मनस और आत्मा है ठीक ऐसे ही काम के साथ यौन के साथ दो पहलुओं को समझ लेना जरूरी है जो दिखाई पड़ता है वो जैविक कोष है जो नहीं दिखाई पड़ता है वो काम ऊर्जा है इस सत्य को ठीक से न समझने से आगे बातें फैला के देखनी कठिन हो जाती इस देश में काम ऊर्जा पर बड़े प्रयोग हुए इस देश में पांच हजार वर्ष का लंबा इतिहास है शायद उससे भी ज्यादा पुराना क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी ऐसी मूर्तियां मिली है जो इस बात की खबर देती है कि योग की धारणा तब तक विकसित हो चुकी होगी हरप्पा की मूर्ति कोई सात हजार साल पुरानी सात हजार साल के लंबे इतिहास में इस मुल्क ने काम ऊर्जा पर सेक्स एनर्जी पर बहुत अनूठे प्रयोग किए लेकिन उनको समझने में भूल हो जाती है क्योंकि काम ऊर्जा से हम जीव ऊर्जा बायोलॉजिकल अर्थ लेकर कठिनाई में पड़ जाते हैं इस देश के योगियों ने कहा है कि काम ऊर्जा सेक्स एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ उर्ध्वगमन कर सकती वैज्ञानिक कहता है कि हम शरीर को काट के भी देख लेते हैं योगी के लेकिन उसके कण तो वहीं पड़े रहते हैं उसी जगह जहां साधारण आदमी के शरीर में पड़े होते वीर ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है वीर ऊपर चढ़ता भी नहीं चढ़ भी नहीं सकता है लेकिन जिस काम ऊर्जा के चढ़ने की बात की है उसे हम समझ नहीं पाए वीर कणों की वो बात नहीं है वीर कणों के साथ एक और ऊर्जा जुड़ी हुई है जो दिखाई नहीं पड़ती वो ऊर्जा ऊपर ऊर्धम कर सकती और जब कोई व्यक्ति यौन संबंध से गुजरता है तो उसके जैविक परमाणु तो उसके शरीर को छोड़ते ही है साथ ही उसकी काम ऊर्जा उसकी सेक्स एनर्जी भी उसके शरीर से बाहर जाती है वो सेक्स एनर्जी आकाश में खो जाती है और काम इयोन कण नए व्यक्ति को जन्म देने की यात्रा पर निकल जाते हैं संभोग के क्षण में दो घटनाएं घटती हैं एक जैविक और एक साइकिक एक तो जीवशास्त्री दृष्टि से एक घटना घटती है जिसे कि बायोलॉजिस्ट अध्ययन करता है वो वीर कर्ण का स्खलन वो वीर कण का यात्रा पर निकलना है अपने विरोधी कण की खोज में जिससे कि नए जीवन को वो जन्म दे पाए और एक दूसरी घटना है जिसकी योग खोज करता है वो दूसरी घटना है इस, इस कृत्य में साथ ही मनस की शक्ति भी स्खलित होती है वो तो सिर्फ शून्य में खोज आती है इस मनस्कित को ऊपर ले जाने के उपाय और जब वीर के ऊर्धव की बात कही जाती है तो कोई भूल के ये न समझे कोई शरीर शास्त्री कोई डॉक्टर भूल के ये न समझे कि वो वीर कणों के ऊपर ले जाने की बात है कण ऊपर नहीं जा सकते उनके लिए कोई मार्ग नहीं है शरीर में सहस्त्रार्थ तक मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए कोई उपाय नहीं है उनका जो चीज जाती है वो ऊर्जा है वो मैग्नेटिक फोर्स है जो ऊपर की तरफ जाती है। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसके ही नीचे जाने पर वीरीकण भी सक्रिय होते बच्चा जब पैदा होता है लड़की जब पैदा होती है तब वे अपने यौन संस्थान को पूरा का पूरा लेकर पैदा होते हैं। स्त्री तो अपने जीवन में जितने रजकणों का उपयोग करेगी उन सबको लेकर ही पैदा होती है फिर कोई नया रजकण पैदा नहीं होता कोई तीन लाख छोटे अंडों को लेकर स्त्री पैदा ही होती है बच्ची पैदा ही होती है एक दिन की बच्ची के पास भी तीन लाख अंडों की सामग्री मौजूद होती इसमें से ज्यादा से ज्यादा दो अंडे जीवन लेने के लिए तैयार होकर उसके गर्भाधान तक पहुंचते उनमें से भी 10, 12 ज्यादा से ज्यादा 20 सक्रिय और सफल जीवन में उतर पाते हैं। लेकिन 13 या 14 साल तक इस लड़की को भी इस सारे की सारी व्यवस्था का कोई पता नहीं चलेगा उसका शरीर पूरा तैयार लेकिन अभी उसकी काम ऊर्जा उसके अंडों तक नहीं पहुंची तेरह और चौदह साल में जब उसका मस्तिष्क पूरा विकसित होगा तब मस्तिष्क काम ऊर्जा को नीचे की तरफ भेजेगा और मस्तिष्क की सूचना मिलते ही उसका सेक्स यंत्र सक्रिय होगा और इससे उल्टी घटना भी घटती है पैतालीस या पचास साल में स्त्री के सारे के सारे अंडे जो उसके पास सामग्री थी वो सब समाप्त हो जाएगी उसके बायोलॉजिकल सेक्स का अंत हो जाएगा लेकिन उसके मन की ऊर्जा अभी भी नीचे उतरती रहेगी इसलिए सत्तर साल की बूढ़ी स्त्री भी कामातुर हो सकती यद्यपि उसके शरीर में अब काम का कोई उपाय नहीं रह गया अब काम का कोई जैविक अर्थ नहीं रह गया उसकी बायोलॉजिकल बात समाप्त हो गई पुरुष भी नब्बे साल का बूढ़ा हो जाए तब भी उसकी काम ऊर्जा उसके चित्र से उसके शरीर के नीचे हिस्सों तक उतरती रहती वही काम ऊर्जा उसे पीड़ित करती रहती यद्यपि शरीर अब सार्थक नहीं रह गया लेकिन मन अभी भी कामना किए चला जाता है यह मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि हम समझ सके कि 14 या 13 साल तक जब तक मस्तिष्क से सूचना नहीं मिलती और अब तो बायोलॉजिस्ट भी इसको स्वीकार कर रहे हैं वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब तक मस्तिष्क से आर्डर नहीं मिलता शरीर को तब तक सेक्स यंत्र सक्रिय नहीं होता इसलिए अगर हम मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को काट दें तो एक व्यक्ति का सेक्स जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगा या मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को हार्मोन के इंजेक्शन देकर जल्दी आर्डर देने के लिए तैयार कर लें तो सात साल का लड़का या पांच साल की लड़की भी उसका भी सेक्स यंत्र सक्रिय हो जाएगा अगर हम बूढ़े आदमी को वीरिकणों का इंजेक्शन दे सके तो वह अस्सी साल में भी गर्भाधान कर सकेगा अगर हम स्त्री के में अंडे रख सके नब्बे साल की स्त्री के तो भी गर्भान हो जाएगा क्योंकि काम ऊर्जा तो प्रवाहित हो रही है सिर्फ उसका बॉडीली पार्ट उसका शारीरिक हिस्सा समाप्त हो गया है ये जो काम ऊर्जा है यह अनंत है महावीर ने उसे अनंत वीर कहा है असल में महावीर को नाम ही महावीर इसीलिए मिला महावीर उन्हें नाम ही इसलिए मिला कि उन्होंने कहा कि यह अनंत वीर अनंत वीर से अर्थ जैविक वीरि से नहीं सीमेंट से नहीं अनंत वीर से अर्थ उस काम ऊर्जा का है जो निरंतर मन से शरीर तक उतरती है और जो मन से शरीर तक उतरती है वो मन से नहीं आती है वो आती आत्मा से मन तक है मन से शरीर तक आती ये आत्मा से मन तक उतरेगी मन से शरीर तक उतरेगी ये उसकी सीढ़ियां हैं इसके बिना वो उतर नहीं सकती अगर बीच में से मन टूट जाए तो आत्मा और शरीर के बीच सारे संबंध टूट जाएंगे ये जो वीर्य काम ऊर्जा जिस शक्ति को मैं कह रहा हूं जिस शक्ति को योग ने और तंत्र ने काम ऊर्जा कहा है वो जीवशास्त्री काम ऊर्जा नहीं यह काम ऊर्जा ऊपर की तरफ पुनः गति कर सकती है और अगर किसी वृद्ध में भी यह काम ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर जाए तो उसकी जिंदगी उतनी ही सरल और इनोसेंट और निर्दोष हो जाएगी जितने छोटे बच्चे की थी उसकी आंखों में फिर वही सरलता झलकने लगेगी उसके व्यक्तित्व में फिर वही भोलापन लौट आएगा जो छोटे बच्चे का था बल्कि उससे भी ज्यादा क्योंकि छोटे बच्चे का भोलेपन खतरे से भरा हुआ है अभी भोलापन उसका नष्ट होगा अभी उसके भोलेपन के नीचे ज्वालामुखी ददग रहे हैं तैयार हो रहे हैं वो अभी फूटेंगे अगर बूढ़े आदमी की काम ऊर्जा वापिस लौट जाए तो बच्चे से भी ज्यादा सरल निर्दोष इनोसेंस उसकी जिंदगी में उतर आता है साधुता इस निर्दोषता का नाम काम ऊर्जा का उर्ध्वगमन साधु की यात्रा है यह काम ऊर्जा मन से ही संचालित होती है यह काम ऊर्जा मन का ही संकल्प है मन की आज्ञा के बिना यह काम ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित नहीं होती इसलिए यदि मन को ऐसी व्यवस्था दी जा सके कि वो इस काम ऊर्जा को कम प्रवाहित करे तो व्यक्ति के जीवन में काम कम हो जाएगा ज्यादा प्रवाहित करे तो ज्यादा हो जाएगा बहुत ज्यादा मन को आतुर किया जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा अमरीका में विगत 20 वर्षों में लड़के और लड़कियों की प्रौढ़ता की उम्र दो साल नीचे गिर गई जहां तेरह साल में लड़कियां प्रौढ़ होती थी सेक्सुअली में होती थी वहां ग्यारह साल में होनी शुरू हो गई अमेरिका के चित्र पर इतने जोर से काम ऊर्जा को आज्ञा देने के सब तरह के दबाव है कि यह स्वाभाविक है कि यह उम्र और नीचे गिरेगी ये 11 से 9 साल भी पहुंच सकती हैं ये 7 साल भी पहुंच सकती हैं ये 5 साल भी पहुंच सकती हैं अगर हम चारों तरफ पूरी हवाओं को कामुक वातावरण से भर दें और अगर चारों तरफ सिवाय काम के और काम को आकर्षित करने के कुछ भी ना हो अगर हर चीज कामुक सिंबल बन जाए अगर कार भी बेचनी हो तो अर्धनग्न स्त्री को खड़ा करना पड़े कार के पास अगर सिगरेट भी बेचनी हो तो स्त्री को लाना पड़े अगर कुछ भी करना हो तो सेक्स सिंबल को एक्सप्लाइट करना पड़े तो चित्त पर स्वाभाविक परिणाम भयंकर होंगे और चित्त जो आज्ञा दो साल बाद देता दो साल पहले आज्ञा दे देगा ये प्री मेच्योर आज्ञा है और इसके खतरनाक परिणाम होने वाले इससे उल्टा भी हुआ है इस देश में हमने 25 वर्ष तक भी युवक और युवतियों को के जगत से बिल्कुल ही अछूता रखने में सफलता पाई थी लेकिन उल्टा ही सब किया था सारी व्यवस्था बदली थी चित्त आज्ञा न दे इसके सारे उपाय किए थे चित्त आज्ञा न दे इसकी सारी व्यवस्था की थी उस तरह के व्यायाम का उपयोग किया था उस तरह के आसन का उपयोग किया था उस तरह के ध्यान का उपयोग किया था उस तरह के मनन और चिंतन का उपयोग किया था उस तरह के संकल्प और विल पावर का उपयोग किया था जो मन को आज्ञा देने में रोकेगा और अगर 25 वर्ष तक किसी व्यक्ति के मन को काम ऊर्जा में नीचे उतरने से रोका जा सके तो वो इतने आनंद को अनुभव कर लेता है कि कल अगर वो काम ऊर्जा के जगत में गया भी अगर वो यौन के जगत में गया भी तो उसके सामने कंपैरिजन होता है उसे पता होता है कि जब वो नहीं गया था तब का आनंद और जब गया तब के आनंद में बुनियादी फर्क और इसलिए उसका चित्त निरंतर कहता है कि कब मैं वापस लौट जाऊं इसलिए 25 साल तक जो ब्रह्मचरी के जीवन में रहा है वो 50 साल के बाद पुनः सन्यासी की दुनिया की तरफ उन्मुख होना शुरू हो जाए क्योंकि उसके पास तुलना का उपाय है आज जब हम किसी व्यक्ति को ब्रह्मचरी के आनंद की बात कहते हैं तो बात का कोई अर्थ ही नहीं होता क्योंकि उसे ब्रह्मचरी के आनंद का कोई भी पता नहीं वो एक ही सुख को जानता है जो कि उसे यौन से मिलता है इसलिए ब्रह्मचर्य की बात बिल्कुल ही व्यर्थ मालूम पड़ती अकाम की बात उसके लिए सार्थक नहीं मालूम पड़ती वो उसके अनुभव का हिस्सा नहीं है और मजे की बात यह है कि एक बार ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित होनी शुरू हो जाए तो उसे ऊपर की तरफ प्रवाहित करना कठिन हो जाता है मार्ग बन जाते अगर आप घर में एक पानी का गिलास लुड़का दें, तो पानी एक मार्ग बना के बह जाएगा फिर धूप पड़ेगी पानी उड़ जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा उस जमीन पर लेकिन पानी के बहने की सूखी रेखा बच जाएगी अगर आप दूसरी दफे पानी उस कमरे में डालें, तो 100 में 99 मौके ये है कि उसी सूखी रेखा को पकड़ के वो पानी फिर बहेगा लीस्ट रेसिस्टेंस को पकड़ना स्वभाव है जहां कम से कम तकलीफ होती है वहीं बह जाने की इच्छा होती है एक बार अपरिपक्व मन जब काम की दुनिया में उतर जाता है यौन की दुनिया में उतर जाता है तो जीवन भर जब भी शक्ति इकट्ठी होती लीस्ट रेसिस्टेंस का नियम मान के वो उसी मार्ग से बह जाने की तत्परता दिखलाती और जब तक नहीं बह जाती तब तक भीतर पीड़ा परेशानी अनुभव होती जब वो बह जाती तो रिलीफ मालूम होती हल्का हो गया मन बाहर से हम मुक्त हो गए लेकिन अगर एक बार ऊपर की तरफ जाने वाला मार्ग खुल जाए तो फिर निरंतर उसका स्मरण आता रहता है किस विधि से मन यौन ऊर्जा को ऊर्धगामी बना सकता है तीन बातें संबंध में समझ लेनी जरूरी है। पहली बात तो यह समझ लेनी जरूरी है कि जो चीज भी नीचे जा सकती है वो चीज ऊपर भी जा सकती है इसे वैज्ञानिक सूत्र समझा जा सकता है असल में जिस चीज में भी नीचे जाने का उपाय है उसमें ऊपर जाने का भी उपाय होगा ही चाहे हमें पता हो और चाहे हमें पता ना हो जिस रास्ते से हम नीचे जा सकते हैं उसी रास्ते से ऊपर भी जा सकते हैं रास्ता वही होता है सिर्फ रुख बदलना होता है आप यहां तक आए हैं जिस रास्ते से अपने घर से इसी रास्ते से आप घर वापस लौटेंगे सिर्फ आपकी अभी अभी पीठ घर की तरफ थी अब मुंह घर की तरफ होगा कोई दरवाजा ऐसा नहीं है जो बाहर लाए और भीतर न ले जा सके जिंदगी दौरे आयाम में फैलती है अगर ऊर्जा नीचे उतर सकती है तो ऊर्जा ऊपर जा सकती है इस पहले नियम को मन को ठीक से समझ लेना जरूरी है क्योंकि जो हो सकता है मन केवल उसी को करने को राजी होता है मन असंभव की तलाश छोड़ देता है उसे साफ ख्याल में आना चाहिए कि यह हो सकता है ये हो सकता है अगर पहाड़ से पानी नीचे की तरफ गिरता है तो साधारणता तो पहाड़ से पानी नीचे की ही तरफ गिरता है ऊपर की तरफ नहीं जाता हजारों साल तक ऊपर तक ले जाने का हमें कुछ भी पता नहीं था लेकिन जो चीज नीचे आ सकती है वो ऊपर भी जा सकती है अब हम पहाड़ों से भी ऊंचाई पर पानी को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जिस नियम से पानी नीचे आता है उस नियम के विपरीत प्रयोग करने से पानी ऊपर चढ़ जाता है ऊर्जा नीचे की तरफ सहज आती है प्रकृति की तरफ से आती है अगर किसी मनुष्य को उस ऊर्जा को ऊपर ले जाना है तो सहज नहीं होगा ये प्रकृति की तरफ से नहीं होगा ये ये संकल्प से होगा ये विल से होगा ये मनुष्य के प्रयास मनुष्य की आकांक्षा और अभिप्सा और श्रम से होगा मनुष्य को इस दिशा में श्रम करना पड़ेगा क्योंकि प्रकृति से उल्टी दिशा में बहना पड़ेगा नदी में अगर नीचे की तरफ बहना हो सागर की तरफ तब तैरने की कोई भी जरूरत नहीं तब हम हाथ पैर छोड़कर सागर की तरफ बह जा सकते हैं नदी ही सागर की तरफ ले जाएगी हमें कुछ भी करना नहीं लेकिन अगर नदी के मूल स्रोत की तरफ उद्गम की तरफ जाना हो तो फिर तैरना पड़ेगा श्रम उठाना पड़ेगा फिर एक संघर्ष होगा नदी की धारा से संघर्ष होगा तो जो लोग भी ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं उन्हें दूसरी बात समझ लेनी चाहिए संकल्प और संघर्ष मार्ग होगा ऊपर जाया जा सकता है और ऊपर जाने के अपूर्व आनंद है क्योंकि नीचे जाके जब सुख मिलता है क्षणिक सही मिलता है तो ऊपर जाके क्या मिल सकता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते यौन ऊर्जा नीचे बहकर जिसे लाती है वो सुख है और यौन ऊर्जा ऊपर उठकर जिसे लाती है वो आनंद है यौन ऊर्जा नीचे जाके जिसे लाती है वो क्षणिक है क्योंकि वो घटना ही क्षणिक है खोने की घटना क्षणिक ही होगी संग्रहित करने की घटना शाश्वत हो सकती है नीचे जाके आप खोते हैं खोने की घटना क्षणिक एक क्षण को खोने का क्षण ही सब कुछ लेकिन ऊपर आप संग्रहित करते ऊपर रिजर्वायर बनाते वो रिजर्वायर अनंत हो सकता है वो रोज बढ़ता जाता है सुख मिलते ही घटना शुरू हो जाता है आनंद मिलते ही बढ़ना शुरू हो जाता है, और सुख जब घटता है तो दुख बढ़ता है इसलिए हर सुख के पीछे दुख की छाया काली छाया खड़ी होती है और हर आनंद के पीछे आनंद की और बढ़ती हुई प्रकाशित दुनिया होती आनंद के पीछे दुख की कोई छाया नहीं होती आनंद और गहरा होता चला जाता है क्योंकि संग्रह रोज बढ़ता जाता है और अनंत संग्रह की संभावना है दूसरी बात संकल्प और संघर्ष संकल्प को थोड़ा समझना उपयोगी है कि संकल्प से क्या अर्थ और कैसे ये ऊर्जा संकल्प से ऊपर जा सकती है? दो चार उदाहरण दूं उनसे ख्याल में आ सके कल ही एक मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि मुसलमान रोजे रखते हैं उपवास करते हैं जैन हिंदू उपवास करते हैं क्रिश्चियन उपवास करते हैं क्या संबंध है भूखे रहने से क्या होगा भूखे रहने से कभी कुछ भी नहीं होता है भूखे रहने से कुछ हो भी नहीं सकता है लेकिन ये सारे लोग पागल नहीं है उनका नहीं कह रहा हूं जो कर रहे हैं उनमें से अधिक लोग पागल होंगे क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं लेकिन जिन लोगों से इन सूत्रों की यात्रा शुरू हुई वे लोग पागल नहीं आदमी की जिंदगी में भोजन की आकांक्षा सबसे गहरी है क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए बचने के लिए सबसे जरूरी चीज आदमी प्रेम छोड़ सकता है भोजन के लिए मां बच्चे को काट सकती है भोजन के लिए बंगाल के अकाल में माओ ने अपने बच्चे बेच दिए पति पत्नी को काट सकता है बेच सकता है पत्नी पति को फेंक सकती है मरने के क्षण में जहां अंतिम स्थिति बचाने की हो जाए वहां चित्त पूरे जोर से कहेगा अपने को बचाओ क्योंकि से सब फिर से हो सकता है लेकिन बचना फिर दोबारा नहीं हो सकता पति फिर मिल सकता है बेटा फिर पैदा हो सकता है लेकिन स्वयं के पाने का दोबारा क्या उपाय इसलिए भोजन सर्वाइवल की गहरी से गहरी आकांक्षा है अब एक आदमी को महीने भर के लिए भूखा रख दिया है जब वो भूखा है तब 24 घंटे उसे याद आती है भोजन करूं भोजन करूं भोजन करूं 24 घंटे उसका शरीर का रोवा रोवा कहेगा भोजन करो 24 घंटे उसका शरीर चिल्लाएगा भोजन करो जागते में सपने में शरीर कहेगा भोजन करो एक जगह खाली हो गई है एक बायोलॉजिकल गैप भीतर पैदा हो गया है शरीर कहेगा भोजन करो और इसी वक्त वो परमात्मा की प्रार्थना में लगा है शरीर चिल्ला रहा है भोजन की प्यास और वो चिल्ला रहा परमात्मा की प्यास थोड़ी देर में थोड़े ही समय में दिन दो दिन चार दिन और शरीर की वो जो भोजन की प्यास है कन्वर्ट हो जाएगी और परमात्मा की प्यास बन जाएगी वो जो शरीर की भोजन की मांग है अगर वो नहीं झुका और संकल्प किए ही चला गया कि नहीं भोजन नहीं परमात्मा नहीं भोजन नहीं परमात्मा अगर शरीर के सामने नहीं झुका और कहता चला गया भोजन नहीं परमात्मा तो चार छह दिन के भीतर शरीर भोजन की जगह परमात्मा को पुकारने लगेगा रूपांतरण हुआ यह ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एनर्जी जो भोजन को मांगती थी वो परमात्मा को मांगने लगी इस तरह भोजन की तरफ जाते हुए संकल्प को परमात्मा की तरफ मोड़ दिया गया एक बड़ा रूपांतरण है संकल्प शक्तियों के रूपांतरण का नाम है जब चित्त मांगता है यौन जब चित्त मांगता है दूसरे को अपोजिट को स्त्री पुरुष को पुरुष स्त्री को जब चित्त मांगता है कि दूसरे की तरफ बहो सब बहाव का रूपांतरण करना पड़ेगा तब चित्त जिस ढंग से दूसरे को मांगता है उससे उल्टी प्रक्रिया करनी पड़ेगी ताकि चित्त की यह मांग परमात्मा की मोक्ष की निर्वाण की मांग बन जाए अब इसके लिए दो तीन बातें ख्याल में लेनी जरूरी है जैसे ही चित्त मांगता है यौन की मांग करता है सेक्स की मांग करता है शरीर सेक्स की तैयारी करने लगता है यौन केंद्र मूलाधार से दूसरे की मांग की स्फुरना शुरू हो जाती है यौन केंद्र बहेगामी हो जाता है इस क्षण में तंत्र कहता है अगर यौन केंद्र को अंतर्गामी किया जा सके भीतर की तरफ खींचा जा सके जिसे यौन मुद्रा का नाम दिया है अगर यौन केंद्र मूलाधार को भीतर की तरफ खींचा जा सके तो तत्काल आप दो क्षण में पाएंगे कि शरीर ने यौन की मांग बंद कर दी लेकिन मांग पैदा हो गई थी शक्ति जग गई थी और अब मांग बंद हो गई इस शक्ति को ऊपर ले जाया जा सकता है जैसे ही हम सेक्स का विचार करते हैं वैसे हमारा चित्त जन की तरफ बहने लगता है तो जनइंद्री को भीतर की ओर खींच लेते ही जनिंद्री से बाहर जाने वाले सब द्वार बंद हो जाते हैं और जो ऊर्जा जग गई है अगर उस क्षण में हम आंखों को बंद कर लें और इस तरह देखने लगे जैसे सिर की छत की तरफ भीतर देख रहे हो तो ऊर्जा ऊपर की तरफ बहनी शुरू हो जाती है ये एक महीने भर के प्रयोग में अभूतपूर्व अनुभव में किसी भी व्यक्ति को उतार दिया जा सकता है जब भी यौन का ख्याल उठे तभी यौन केंद्र को मूलाधार को भीतर की ओर खींच लें आंख बंद करें और सिर की छत की तरफ अंदर से जैसे ऊपर देख रहे हो देखना शुरू कर दें। और आप एक महीने भर के भीतर 21 दिन के भीतर पाएंगे कि आपके भीतर से कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जानी शुरू हो गई ये वस्तुता अनुभव होगा कि कोई चीज ऊपर बहने लगी कोई चीज ऊपर उठने लगी उसे कोई कुंडलनी का नाम कहता है उसे कोई और कोई नाम दे सकता है इसमें दो बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है एक तो सेक्स सेंटर पर मूलाधार पर और दूसरे सहस्त्रार पर सहस्त्रार हमारा ऊपर का केंद्र है सबसे ऊपर और मूलाधार हमारा सबसे नीचे का केंद्र मूलाधार को सिकोड़ने भीतर की तरफ तो उसमें जो शक्ति पैदा हुई है वो शक्ति मार्ग खोज रही है और अपने चित्त को ले जाए ऊपर की तरफ तो वही मार्ग खुला रह जाता है चित्त जिस तरफ देखता है उसी तरफ शरीर की शक्तियां बहनी शुरू हो जाती ये ट्रांसफॉर्मेशन की छोटी सी विधि है और इसका अगर प्रयोग करें तो तो ब्रह्मश् बिना सप्रेशन के ये सप्रेशन नहीं है ये सबलिमेशन है ये दमन नहीं है दमन का तो मतलब है ऊपर का द्वार नहीं खुला है नीचे के द्वार पर रोके चले जा रहे हैं तब उपद्रव होगा तब विक्षिप्तता होगी पागलपन होगा अगर मार्ग भी है शक्ति के लिए तो दमन नहीं होगा सिर्फ ऊर्ध्वगमन होगा शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाएगी ये तो एक प्रायोगिक बात मैंने आपसे कही इसका प्रयोग करें और समझे ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं है न कोई बौद्धिक शास्त्रीय बात है करोड़ों लोगों के अनुभूत घटना है और सरलतम प्रयोग है कठिन बहुत नहीं है और एक बार मस्तिष्क के ऊपरी छोरों पर रस के फूल खिलने शुरू हो जाएं तो आपकी जिंदगी से यौन विदा होने लगेगा वो धीरे धीरे खो जाएगा और एक नई ही ऊर्जा का नई ही शक्ति का एक नए ही वीरी का एक नई दीप्ति का एक नए आलोक का और एक नया ही संसार शुरू हो जाता है फिजियोलॉजिस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है इस जो शक्ति ऊपर उठेगी इसको अगर हम शरीर को काट के देखें तो वो कहीं भी नहीं मिलेगी वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह है। अगर हम हड्डियों को तोड़े फोड़े तो कहीं भी उसका सुराख नहीं मिलेगा कहीं उसका कोई पता नहीं चलेगा वो शारीरिक घटना नहीं है वो घटना साइकिक वो घटना मनस में घटती और शरीर के तल पर लेकिन अंतर पड़ने शुरू हो जाएंगे क्योंकि उस शक्ति के नीचे प्रवाहित होने पर शरीर के वीर कर्णों का भी प्रवाह बाहर की तरफ होता है वो शक्ति नीचे नहीं बहेगी तो शरीर के वीर कर्ण भी बाहर की ओर बहने बंद हो जाएंगे शरीर भी संरक्षित होगा लेकिन शरीर के संरक्षण के लिए यह प्रयोग नहीं है शरीर किसी भी तरह संरक्षित हो या ना हो शरीर की उम्र है और वो मरेगा वो सड़ेगा वो जाएगा उसके जन्म और मृत्यु के बीच एक फासला है उतना वो पूरा कर लेगा बड़ी जो घटना घटेगी वो साइकिक एनर्जी की है वो मनुष्य ऊर्जा की है और जितनी मनुष्य ऊर्जा व्यक्ति के पास हो उतना ही व्यक्ति का विस्तार होने लगता है उतना ही वो फैलने लगता है उतना ही वो विराट होने लगता है और जिस दिन एक कण भी व्यक्ति की मनुष्य ऊर्जा का नीचे की तरफ प्रवाहित नहीं होता उसी दिन व्यक्ति घोषणा कर सकता है अहम ब्रह्माष्टमी वो कह सकता है मैं ब्रह्म हूं ये अहम ब्रह्माष्टमी की घोषणा कोई तार्किक निष्पत्ति कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है ये एक एक्जिस्टेंशियल कंक्लूजन है ये एक अस्तित्वगत अनुभव है जिस दिन विराट से संबंध होता है उस दिन पता चलता है कि मैं व्यक्ति नहीं विराट हूँ लेकिन यह विराट का अनुभव विराट शक्ति के संरक्षण से हो सकता है और इस शक्ति का संरक्षण जब तक काम ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित ना हो तब तक असंभव है आपने कहा है कि वर्तमान में पलपल -पल जीने से सेक्स एनर्जी यौन ऊर्जा का संचय व ऊर्धवागमन होने लगता है तथा अतीत व भविष्य के चिंतन से ऊर्जा का विनाश व अधोगमन होने लगता है इन दोनों बातों में क्या क्या प्रक्रिया घटित होती है उसका विज्ञान स्पष्ट करें जीवन है अभी और यहीं। जीवन है क्षण क्षण में जीवन है पल पल में लेकिन मनुष्य का चित्त सोचता है पीछे की मनुष्य का चित्त सोचता है आगे की और ये जो चित्त का चिंतन है जब काम से संबंधित होता है तो मनुष्य का चित्त सोचता है उन काम संबंधों के संबंध में उन यौन अनुभवों के संबंध में जो पीछे घटित हुए और उन यौन संबंधों की कल्पना करता है जो आगे घटित होंगे हो सकते हैं होने की आकांक्षा है और जब चित्त इस तरह के चिंतन में खो जाता है पीछे और आगे तो शारीरिक वीरीकरण तो नष्ट नहीं होते लेकिन जिस यौन ऊर्जा की जिस काम ऊर्जा की जिस साइकिक एनर्जी की मैंने बात कही वो नष्ट होनी शुरू हो जाती शरीर के वीरीकरण तो वास्तविक संभोग में नष्ट होंगे लेकिन मन की ऊर्जा चिंतन में ही नष्ट होने लगती है इसलिए भाव से भी जो काम का चिंतन करता है वो अपनी ऊर्जा को अधोगामी करता है भाव से भी विचार से भी उसने एक रत्ती भर शक्ति शरीर की नहीं खोई सिर्फ सोच रहा है उन संभोगों के संबंध में जो उसने किए या उन संभोगों के संबंध में जो वो करेगा सिर्फ चिंतन कर रहा है इतना चिंतन भी काफी है मन की ऊर्जा के विनाश के लिए मन की ऊर्जा तो विनष्ट होनी शुरू हो जाएगी और मन की ये ऊर्जा ही असली ऊर्जा है संभोग से तो सिर्फ शरीर के ही कुछ कण खोते, लेकिन मन के संभोग से इस मेंटल सेक्स से इस मानसिक यौन से मन की विराट ऊर्जा नष्ट होती शरीर तो आज नहीं कल पूरा ही नष्ट हो जाएगा शरीर उतना चिंतनी नहीं है। क्योंकि मन की जो ऊर्जा है वो अगले जन्म में भी आपके साथ होगी उस ऊर्जा का ही असली सवाल इसलिए जब मैंने ये कहा कि जो व्यक्ति पल पल जीता है ना पीछे की सोचता ना आगे की सोचता काम के संबंध में तो वो पीछे की भी नहीं सोचता आगे की भी नहीं सोचता पल पल जीता है उसकी मानसिक ऊर्जा के विसर्जन का कोई उपाय नहीं रह जाता और भी एक मचे की बात है जो आदमी अतीत का चिंतन कम करता है भविष्य की चिंता कम करता है जो सामने होता है उसी को करता है उसी में पूरा डूब कर जीता है उसकी जिंदगी में तनाव टेंशन कम हो जाते और जितना तनाव कम हो उतनी सेक्स की जरूरत कम हो जाती जितना तनाव ज्यादा हो उतनी सेक्स की जरूरत बढ़ जाती क्योंकि सेक्स रिलीफ का काम करने लगता है वो तनाव के बिखेरने का काम करने लगता है इसलिए जितना जितना चिंतित आदमी है उतना कामुक हो जाएगा और जितना चिंतित समाज है उतना कामुक हो जाएगा जैसे आज यूरोपिया अमरीका अत्यधिक चिंतित है तो जीवन सारा काम से भर जाएगा जितना निश्चिंत व्यक्ति है उतनी काम की जरूरत कम हो जाएगी क्योंकि तनाव इतने इकट्ठे नहीं होते कि शरीर से शक्ति को फेंक के उन्हें हल्का करना पड़े अतीत और भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता तनावग्रस्त करती है टेंशन पैदा करती है वर्तमान में जिये जाना तनाव मुक्त करता है जो आदमी अपने बगीचे में गड्ढा खोद रहा है गड्ढा ही खोद रहा है जो आदमी खाना खा रहा है खाना ही खा रहा है जो आदमी सोने गया है तो सोने ही गया है दफ्तर में है तो दफ्तर में है घर में है तो घर में है जिससे मिल रहा है उससे मिल रहा है जिससे बिछुड़ गया उससे बिछुड़ गया जो आदमी आगे पीछे बहुत समेट के नहीं चलता है उसके चित्त पर इतने कम भार होते हैं कि उसकी काम की जरूरत निरंतर कम हो जाती तो दो कारणों से मैंने ऐसा कहा एक तो चिंतन करने से काम के मानसिक काम ऊर्जा विनष्ट होती है दूसरा अतीत और भविष्य की कामनाओं में डूबे होने से तनाव इकट्ठे होते हैं जब तनाव ज्यादा इकट्ठे हो जाए तो शरीर को अनिवार्य रूप से अपनी शक्ति कम करनी पड़ती है। शक्ति कम करके जो शिथिलता अनुभव होती है उस शिथिलता में विश्राम मालूम पड़ता है शिथिलता को हम विश्राम समझे हुए थक के गिर जाते हैं तो सोचते हैं आराम हुआ थक के टूट जाते हैं तो लगता है अब सो जाएं, अब चिंता नहीं रही चिंता के लिए भी शक्ति चाहिए लेकिन चिंता ऐसी शक्ति है जो भवर बन गई और जो पीड़ा देने लगी अब उस शक्ति को बाहर फेंक देना पड़ेगा उस शक्ति को बाहर हम निरंतर फेंक रहे हैं और हमारे पास शक्ति को बाहर फेंकने का एक ही उपाय दिखाई पड़ता है क्योंकि ऊपर जाने का तो हमारे मन में कोई ख्याल नहीं नीचे ही जाने का एकमात्र बंधा हुआ मार्ग है इसलिए जो व्यक्ति चिंता नहीं करता अतीत की स्मृतियों में नहीं डूबा रहता भविष्य की कल्पनाओं में नहीं डूबा रहता जीता है अभी और यही वर्तमान में इसका यह मतलब नहीं कि आप कल सुबह ट्रेन से जाना हो तो आज टिकट नहीं खरीदेंगे लेकिन कल की टिकट खरीदनी आज का ही काम है लेकिन आज ही कल की गाड़ी में सवार हो जाना खतरनाक है और आज ही बैठ के कल की गाड़ी पर क्या क्या मुसीबतें होंगी और कल की गाड़ी में बैठ के क्या क्या होने वाला है इस सबके चिंतन में खो जाना खतरनाक है नहीं यौन इतना बुरा नहीं है जितना यौन का चिंतन बुरा है यौन तो सहज प्राकृतिक घटना भी हो सकती है लेकिन उसका चिंतन बड़ी अप्राकृतिक और परवर्षन वो विकृति एक आदमी सोच रहा है सोच रहा है सोच रहा है योजनाएं बना रहा है चौबीस घंटे सोच रहा है और कई बार तो ऐसा हो जाता है होता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सैकड़ों हजारों लोगों के अनुभव के बाद ये पता चलता है कि आदमी मानसिक यौन में इतना रस लेने लगता है कि वास्तविक यौन में तो उसे रस ही नहीं आता फिर वो फीका मालूम पड़ता है चित्त में ही जो यौन चलता है वही ज्यादा रसपूर्ण और रंगीन मालूम होने लगता है चित्त में यौन की इस तरह से व्यवस्था हो जाए तो हमारे भीतर कंफ्यूजन पैदा होता है चित्त का काम नहीं है यौन गुरुजीए कहा करता था कि जो लोग यौन के केंद्र का काम चित्त के केंद्र से करने लगते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती होगी ही क्योंकि उन दोनों के काम अलग अगर कोई आदमी कान से भोजन करने की कोशिश करने लगे तो कान तो खराब होगा ही और भोजन भी नहीं पहुंचेगा दोनों ही उपद्रव हो जाएंगे व्यक्ति के शरीर में हर चीज का सेंटर है चित्त काम का सेंटर नहीं है काम का सेंटर मूलाधार है मूलाधार को अपना काम करने दें अभी लेकिन चित्त को चेतना को उस काम में मत लगाएं अन्यथा चेतना उस काम से ग्रस्त हो जाएगी आदमी दिखाई पड़ता है नंगी तस्वीरें देख रहा है बैठ के अब मूलाधार को नंगी तस्वीरों से कोई भी संबंध नहीं उसके पास आंख भी नहीं आदमी नंगी तस्वीरें देख रहा है ये मन से देख रहा है और मन में तस्वीरों का विचार कर रहा है योजनाएं बना रहा है कल्पनाएं कर रहा है रंगीन चित्र बना रहा है ये सबके सब मिलकर उसके भीतर सेंटर्स का कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं मूलाधार का काम चित्त करने लगेगा और मूलाधार तो चित्त का काम नहीं कर सकता है बुद्धि भ्रष्ट होगी हो विक्षिप्त होगा पागलखानों में जितने लोग बंद हैं उनमें से 90 प्रतिशत लोग चित्त से यौन का काम लेने के कारण पागल है पागलखानों के बाहर भी जितने लोग पागल हैं अगर उनके पागलपन का हम पता लगाने जाए तो हमें पता चलेगा कि उसमें भी 90 प्रतिशत यौन ही कारण है उनकी कविताएं पढ़ें तो यौन उनकी तस्वीरें देखें तो यौन उनकी पेंटिंग देखें तो यौन उनका उपन्यास देखें तो यौन उनकी फिल्म देखने जाएं तो यौन उनका सब कुछ यौन से गिर गया है ऑप्शन है ये ये पागलपन है अगर पशुओं को भी हमारे संबंध में पता होगा तो वो भी हम चाहते होंगे कि आदमी को क्या हो गया है? अगर हमारी कविताएं वो पढ़ें भला कालिदास की हो तो पशुओं को बड़ी हैरानी होगी कि इन कविताओं की जरूरत क्या है इनका अर्थ क्या है वे हमारे चित्र देखें चाहे पिकासो के हों, तो पशुओं को बड़ी हैरानी होगी कि इन चित्रों का मतलब क्या है ये स्त्रियों के स्तनों को इतना चित्रित करने की कौन सी आवश्यकता है क्या प्रयोजन आदमी जरूर कहीं पागल हो गया पागल इसलिए हो गया है कि जो काम मूल मूलाधार का है सेक्स सेंटर का है वो इंटेलेक्ट से ले रहा है इसलिए इंटेलेक्ट से जो काम लिया जा सकता था उसका तो समय नहीं बचता है बुद्धि परमात्मा की तरफ यात्रा कर सकती है लेकिन वो मूलाधार का काम कर रही है चेतना परम जीवन का अनुभव कर सकती है लेकिन चेतना सिर्फ फेंटसीज में जी रही है सेक्सुअल फेंटेसीज में जी रही है। वो सिर्फ यौन के चित्रों में भटक रही है इसलिए मैंने कहा अतीत का मत सोचें भविष्य का मत सोचें यौन के संबंध में तो बिल्कुल ही नहीं अभी जिए और जितना यौन पल में आ जाता हो उसे आने दें गाय मत लेकिन उस यौन के समय भी जो मैंने ऊर्ध की यात्रा की बात कही अगर उसका थोड़ा स्मरण करें तो बहुत सीध शक्ति का ऊपर प्रवाह शुरू हो जाता है और धन्यता जैसी उस प्रवाह में अनुभव होती है वैसी जीवन में और कभी अनुभव नहीं होती